हे सद्धव्रत प्रायणे तुमने सुंदर रूप से हमारा मन मोहलिया है हे वीरू तुम डरो मत मैं ब्रह्म जी का पुत्र हूँ। मुझे इस समस्त संसार में मनुष्य मरीचि नाम से पुकारते हैं मरीचि के वचनों को सुनकर कन्या बोली हे मुनिवर मैं धर्म की पुत्री हूं मेरा नाम धर्मव्रता है अपने अनुरूप और पति और पतिव्रत धर्म की प्राप्ति के लिए मैं यह कठिन तपस्या कर रही हूं धर्मव्रता की इस प्रकार बात को सुनकर मरीचि ने प्रेम पूर्वक कहा कि हे सुव्रते मेरे दर्शन मात्र से ही तुम पतिव्रता हो जाओगी केवल मैं पतिव्रता नारियों की इच्छा से ही रात दिन पृथ्वी पर घूमता हूं यदि तुम पति व्रता हो तो मुझको पति रूप में स्वीकार करो मैं तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ इस लोक में ना तो तुम्हारे समान कोई कन्या है और ना मेरे समान कोई पुरुष है ही धर्म व्रते अब तुम हमारी धर्म पत्नी हो जाओ मुनिवर मरीचि की इस प्रकार बात सुनकर धर्म ने कहा इस विषय में आप हमारे पिता से बातचीत करें धर्म धर्मबुव्रता के कहे अनुसार मरीचि धर्म के पास आए धर्म ने तेजस्वी ऋषि मरीचि को आसन और आगर आदि प्रदान किया और बोले हे ऋषिवर हे मुनिवर किस प्रयोजन से आप यहां आए हैं आपका आना यहां किस प्रकार हुआ है मरीचि बोले महानुभाव सुनो मैं अपने योग्य पत्नी की खोज के लिए समस्त पृथ्वी पर घूमता फिर रहा था कि तभी तुम्हारी परम सुंदरी और धर्मशीला कन्या का दर्शन हुआ तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो तुम्हारा भूत कल्याण होगा ऋषि की इस प्रकार बाती सुनकर धर्म ने अर्ग आदि से पुण्य पूजन किया और उनकी आज्ञा का पालन किया वन से ध विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करके मरीचि को समर्पण कर दिया उस मंगल कार्य के उपलक्ष में धर्म ने ब्राह्मणों को रत्न आदि भेट किए इसके बाद अपनी नव विवाहिता पत्नी धर्मव्रता को अग्निहोत्र आदि वैवाहिक धार्मिक विधियों से विधिवत अनुष्ठान करके अपने आश्रम में ले गए और वहां उनके साथ इस आनंद भोगे लगे जिस प्रकार विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के साथ और शंकर जी ने पार्वती के साथ ब्रह्म जी ने सरस्वती के साथ आनंद भोगा था धर्मव्रता के संयोग से ऋषि मनिचि ने परंत तेजस्वी सो पुत्र को पैदा किया एक बार मुनि फल फूल आदि लेने वन को चले गए और वहां से लौटकर आए तो बहुत थक भोजन के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिये, मैं शैया पर लेट गया हूँ, तुम मेरे पैर दबा दो। ऋषि पत्नी ने पति की आज्ञा मानकर सैया पर लेटे हुए अपने पति के पैर दबाने लगी। सर्वप्रथम घी लगाकर वह तनमेता पूर्वक पैर दबाने लगी। थोड़ी देर में मुनि को नींद आ गई, तो उनके पिता ब्रह्� उनके आश्रम पर पधारे ब्रह्म जी को आया जानकर साध्वी धर्मव्रता ने मन में प्रभु की सेवा का ध्यान किया उसके मन में तर्क वितर्क होने लगा और वह सोचने लगी कि ऐसी इस स्थिति में क्या करना चाहिए जबकि उसके पति सो रहे हैं मैं पतिदेव के पैर दबाती रहूंगी पूज्य पिता ब्रह्मदेव की पूजा करूं ऐसा विचार करके कुश ने शीघ्र ही उठकर जगत गुरु ब्रह्मा जी को अर्घपाद आदि प्रदान किया और विधि पूर्वक पूजा की विधि पूर्वक सत्कार पाने पर ब्रह्मा जी दूसरी सैया पर विश्राम करने लगे दुर्भाग्यवश इसी बीच ऋषि की आंख खुल गई, वे अपनी संयां पर से उठे और धर्म व्रता को पैर दबाते नहीं देखा तो क्रोध में आकर उन्होंने शाप दे दिया कि बिना मेरी आज्ञा के पैर दबाना छोड़कर तू कहीं और चली गई अतः इस पाप कर्म के कारण मैं तुझे शाप दे रहा हूँ कि तू शीला हो जाए पति के इस प्रकार शाप देने पर धर्मव्रता को भी क्रोध आ गया और बोली तुमको नींद आ गई थी उसी समय तुम्हारे पिताजी यहाँ पर पधारे तुमको सदा उठकर गुरु का पूजन वंदन आदि करना चाहिए अथे मैंने धर्म का विचार करके तुम्हारे कर्तव्य का पालन किया है मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूँ तुमने मुझको व्यर्थी शाप दिया है अतः तुमको श्री महादेव जी शाप देंगे इसमें संदेह नहीं है अपने पति को शाप के भय से व्याकुल देखकर धर्म व्रत भी व्याकुल हो गई वह प्रजापति ब्रह्मजी के पास गई उस समय संयुगवश ब्रह्मजी को नींद आ गई उनको नमस्कार करके वहीं पर ईंधन से अग्नि को जलाकर और उसी में ग्रहपात पात्य अग्नि में स्थित होकर परम दारुण तप में लीन हो गई इधर मरीचि भी अभिशप्त होकर विष्णु भगवान के पास गए उस समय श्री विष्णु भगवान भी लक्ष्मी जी सहित शीर सागर में शयन कर रहे थे उन दंपति की दारुण और घोर तपस्या से इंद्र आदि देवगण बहुत दुखी हुए और सोचा कि यह दंपति जो घोर तप कर रही है, इसका क्या उपाय है और क्या किया जाए? इनका यह घोर तप भंग हो अंत में विचार कर विष्णु भगवान के पास जाकर भगवान से कहा कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए सभी देवों की इस प्रकार आर्तवाणी सुनकर विष्णु धर्मव्रता के पास आए और बोले कि हे पतिव्रते अग्नि में स्थित होकर कठोर दारुण तप किसी ने नहीं किया है, तुमने संसार को भेदित करने वाले परम दारुण तप का अनुष्ठान किया है, जिसे कोई भी नहीं कर सकता। तुम धर्म के अर्थ को जानने वाली हो, तुम अपनी इच्छा के अनुरूप उपदान मांगो। विष्णु, प्रभुति आदि देवताओं के वचनों को सुनकर साध्वी धर्मव्रता ने कहा, हे देवरंग मैं अपने स्वाभाविक तेज से ऋषि पति के शाप का निराकरण नहीं कर सकती, अतः उसी शाप को मिटाने के लिए ही मैंने इतना दारुण तप किया है। पतिदेव मुनिवर मरीचि ने मुझे शाप दिया है, वह दूर हो जाए, यही मेरी अभिलाषा है। पतिव्रता धर्मव्रता की बातों को सुनकर देवताओं ने पुनः महाधर्म पुत्री धर्म व्रता यह शाप परम ऋषि मरिचि का दिया हुआ है इस शाप को देवताओं और ब्राह्मणों में निष्फल करने की शक्ति नहीं है इस कारण तुम इसमें कोई और वरदान मांगो जिससे धर्म की मर्यादा भंग ना हो हे शुभ व्रते तीनों लोकों में चाहे परम दुर्लभ क्यों ना हो ऐसा वरदान तुम मांग सकती हो देवों की इस प्रक धर्मव्रता ने कहा हे hey देव वरद यदि आप पति के श्राप को हटाने के लिए असमर्थ हैं तो आप मुझको इस प्रकार का वरदान दीजिए कि मैं निखिल ब्रह्मांड में परम पावन शीला के रूप में प्रकट हो जाऊं जितने भी नदी नद सरोवर तीर्थ एवं देव हैं उन सब से अधिक पवित्रता का निवास मुझ हो जितने भी ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी वाजपे यज्ञ होत्री अजुर्वेदी वेदपाठी गंधर्व यज्ञ आदि बृहस्पति आदि प्रमुख देवगण गण है उन सब से भी अधिक पवित्रता निर्मलता मेरे अंदर हो तथा मैं इतनी पवित्र हो जाऊं जो संपूर्ण त्रिलोक के में जितने जितने व्यक्त लिंग आदि है वे सब तीर्थ रूप धारण करके हमारे शरीर में निवास करें, भूमंडल के समस्त तीर्थ प्रमुख नक्षत्र सभी देवगण, देवियाँ और मुनिगण सभी हमारे अंदर निवास करें, शीला पर स्थित उन तीनों को इस्नान और तर्पण करके जो पिंडदान करते हैं वे भ्रम लोक को प्राप्त होंगे, उस शीला पर दृश्य तीर्थ, गदाधर तथा सभी तीर्थों म वहां श्राद्ध कर्म करने में पितरों को मुक्त प्राप्ति हो, जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज, सभी प्रकार के जीव निकाय पवित्र शीला पर प्राण त्याग कर विष्णु लोक को प्राप्त हो, जिस प्रकार विष्णु भगवान की पूजा करने पर सभी प्रकार के यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार श्राद्ध तर्पण और इसनान करने से यह अक्ष मेरे शरीर पर देवेशों के मंत्रों का जो जाप करें वे मनुष्य थोड़े ही समय में प्रसिद्धि सिद्धि को प्राप्त करें।